eu eu eudores cu me ledores Na cu me la la la la la la la la la मिलकर हम काम करें तो हो जाए सब दंग सीआईईटी -E प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम पिंकी का बलिदान बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की आओ सुनिए पिंकी के बलिदान की कथा बहुत मजा आया आज चलो भाई चलो चल फिर करेंगे अरे पिंकी आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली अरे सहेली किसकी है भाई मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था पर हमको तो नहीं आता था हां अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती क्यों ये तो ठीक है अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा हां अच्छा चलो चलो घर चले हां चलो चलो चलो चलो बच्चों चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो हां 1 2 3 अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो गाड़ी धीरे धीरे मेरा बस मैं देखता हूं उस्ताद शायद आ गए सब अरे ठेरो उसके पैर में चोट लगी है रुको भैया नहीं पिंकी जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे शाबाश शाबाश हां भाई ड्राइवर साहब अब चलाओ गाड़ी हां जी अभी लो ठीक है मैं भी आ जाता हूं तुम्हारे पास ही अरे यार अच्छा सुनो मैं गीत गाती हूं आठ तुम सब ताली पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना अरे गाने के साथ-साथ बजानी अच्छा, है अच्छा अच्छा आ, है, थीग है, थीग थीग थीग थीग है, शुरू जा बजे समय अक्षर अक्षर दीप जले शिक्षा का उजियारा बजे समय का ननना तनना ताननना ताननना ननना ताननना स्कूल बस अपने रास्ते की ओर बड़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की ड्राइवर भैया भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है ये गाड़ी हमें बताओ भैया लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी उस्ताद गाड़ी रखो और बोलो तो सुनाई नहीं दे रहा उस्ताद गाड़ी रोको गाड़ी भाग लग गई है हैं आप किसे बोलते हैं मैं रोकता हूं गाड़ी अभी अरे अरे हां तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ पानी का इंतजाम करो मैं यहां बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूं अरे ये जल्दी बाहर को बचाती ये कब बात मत किया <nenhum factor for fireayo> थे थे देखो अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है अरे जल्दी बाहर आओ ये देखो डॉक्टर अरे कुछ भी पता करो अरे देखो डॉक्टर बच्चे अंदर से बचो भयंकर आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते-निकालते भी छह बच्चों ने आग में झुलसकर वहीं दम तोड़ दिया यह संख्या बढ़ भी सकती थी किंतु अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने पांच बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्थ्य हो गई पिंकी के इस वीर्था पूर्वक बलेदान के लिए उसे मर्णो परांत गीता चोपड़ा पुरसकार मिला वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को यह पुरस्कार प्रदान किया वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान हैं हमें इन पर गर्व है का बलिदान अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख विजय शर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता अतहर सईद आशीष बख्शी अनन्या नाथ रश्मि राजा और आरती बख्शी ध्वनि अंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन